मधुबन सुनते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं ढेर सारी खुशियों के साथ आइए आप स्टूडियो में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आप लोगों की मुलाकात कराते हैं तो शुभमकर महापत्रा हमारे साथ उड़ीसा से आए हुए हैं और आप विशेष सोशल एक्टिविस्ट हैं और उड़ीसा में आप विशेष कार्य करते हैं तो आपसे हम जानेंगे आपके कार्य के बारे में आपके एक्टिविटीज़ के बारे में तो आप सभी की तरफ से शुभमकर महापत्रा का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति कैसे है सर जी आप मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी अच्छा है। क्या बात है हाँ <laughs> दोनों एक दूसरे के पूरक ही है आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो उसके ज़रिए भी आप सोशल वर्क अच्छा कर सकते हैं एक आपकी कम्युनिटी जो है आपके साथ जुड़ जाती है लेकिन सिर्फ आप सोशल वर्क करते हैं तो शायद आपको जो ग्रिप है या ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुँचने में मुश्किलें आती शुभमकर साहब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए आपका इस पॉलिटिक्स में और सोशल वर्क में कैसे रुचि हुआ कैसे जुड़े आप कहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअली मैं जब पढ़ाई कर रहा था कॉलेज hmm. डेज में hmm. तो उस समय से लोगों का जो मास में जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली hmm. आपका ये इरिगेशन अच्छा वाटर प्रॉब्लम हाँ जी हाँ जी तो हमारे वहाँ बहुत सारे नदिया है तो वहाँ पर फ्लड आता है और फ्लड का जो वाटर जो है उसको सही ढंग से उसको चैनलाइज नहीं किया जाता है तो हर एक साल में करोड़ों ऑफ का वेस्टेज होता है नुकसान होता है और कई दफा भी लोग मर भी जाते हैं तो उसको चलते किसी का ऊपर में नदी का ऊपर में बैरेज करने के लिए ताकि पानी को हम स्टोर कर सकें और लोगों का पास में ये फ्लड का फियर नहीं रहेगा और ये बहुत सारे काम हो जाएगा एक तो उसके लिए मैं प्रेरित हुआ और वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत पुराना एक कैनाल है ये शुरू होता है बंगाल से और उड़ीसा के दो तीन डिस्ट्रिक्ट में वो जाता है और वो कैनाल को रिवाइव करने के लिए जो कैनाल किसी जमाने में अंग्रेज लोगों ने उसको बनाया था फूड फॉर वर्क के चलते जो आपने सुना होगा ग्रेट जी जी ग्रेट पेमीन ग्रेट उड़ीसा पेमीन उसी टाइम में उसको तैयार किया गया था लेकिन बाद में वो नेगलेक्टेड हो गया तो ये दोनों को मैं मुद्दा करके लास्ट बीस बीस साल हो गया मुझे काम करते हुए hmm. उसी बीच में मैं पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन किया और अभी मैं बीजेपी uh, का स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं और बहुत सारे काम कर रहा हूं और ये जो दोनों चीज है उसके लिए जो मैंने काम किया वो रंग लाया और जो पहला जो बैरेज वाला प्रोजेक्ट जो है नदी का ऊपर में वो अभी काम चालू हो गया है बहुत साल हम लोगों ने उसका ऊपर में एजुटेशन किया और स्मारक पत्र दिया और वो हो गया है बाकी का और लोकल एमपी हैं वो हमको बहुत हेल्प किए हैं वो भी प्रताप चंद्र सड़ंगी जो पहले भी मंत्री थे अभी भी सांसद हैं तो उन्होंने सोनावाल जी जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ में उन्होंने बहुत दफा मीटिंग किया मैं भी गया था और अभी उसका भी काम चालू हो गया हम्म चलिए शुभमकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिलता है बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन सभी समय पर हो जाए ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ कुछ हो जाता है तब भी हमारा जो है प्रोग्रेस शुरू हो जाता है <laughs> बहुत साल काम किए साल लेकिन काम बहुत बड़ा था बिल्कुल बिल्कुल कम से कम छ सौ सात सौ करोड़ का काम था बैरेज का अरे वाह और भी ज्यादा बढ़ सकता है अराउंड थाउजेंड करोड़ का हो सकता है हुँ, हुँ, और बाकी जो कैनाल का जो है उसका अभी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गया है हुँ, हुँ, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरे धीरे सही काम हो रहा है आपके, आपके द्वारा तो जी, करते जी, रहें आप ऐसी शुभ आशा के साथ एक छोटा सा मैसेज संसार के लोगों को रेडियो सुनने वालों को आप क्या बताना चाहेंगे मैं ये बताना चाहूँगा मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुआ और जो ये जो ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो कार्यक्रम है ये सारा दुनिया को एक नया दिशा दिखाने वाला काम है जिसमें हमारा जो आत्मा जो है वो अगर एक ऐसा काम करना चालू कर देगा जैसे लोगों को भलाई हो ए, पहले तो अपना भलाई हम्म उसके बाद में लोगों का भलाई ये दोनों अगर चलेंगे तो फिर उसके बाद में हमारा देश का भलाई होगा संसार का भलाई होगा ये बहुत बड़ा काम जो हृदय परिवर्तन का काम हम लोग कर रहे है यहाँ पर मैं देखा जी, बहुत जी। बड़ी काम है और इसके बाद में जो बताया गया है सत्युग आएगा बोल के वो जी सत्युग जी। में हम लोग उसका वर्दी होके हम लोग वहा पर जा सकते हैं <laughs> चलिए बहुत सुंदर मैसेज आपने कोट किया है निश्चित तौर पर समय परिवर्तनशील है और संसार हमेशा जो है हर घड़ी बदल रहा है बस हम उस तक पहुंचने में या उसे देखने में सक्षम नहीं होते तो ब्रह्माकुमारी जैसे संस्थान जो है उसका दर्शन कराता है स्वदर्शन कराता है जिससे आत्मा को पंख मिलते हैं और वो सत्युग के लिए पुरुषार्थ करने लगती है तो आशा करूंगा आप सभी को शुभमकर जी की जो बातें हैं बहुत ही अच्छी लगी होगी और मैं चाहूंगा कि जो अच्छे काम करते हैं उनके साथ हमेशा रहें ताकि समाज का भला हो सके और आपका भी भला हो सके इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते ओम शांति जी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 नमस्कार स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार और ममता महापत्रा से हम बात करने वाले हैं जो ममकर की धर्म पत्नी और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और आप भी एडिटोरियल जो है वो संभालते हैं और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसके बारे में बताइए हमारे श्रोता बंधुओं को ममता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार भाँगा। भाँगा। भाँगा। जी जी कैसे हैं आप मैं चाहूँगा कि आप जो कार्य करते हैं जो एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में जरूर बताइए मैं एडिटर अरे वाहन मेरा सास डॉक्टर डॉक्टर राधा देवी जो गायकोलॉजिस्ट थे उन्होंने शुरू किया था लेकिन बाद में मुझे फिर, तो मिला, फिर मुझे करना पड़ा आ, इस मैगजीन के बारे में तो करना कि ये स्पोक्स पर्सन जैसे होते है एक संस्था था तो हम भी के काम करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति कर भी इस मैगज़ीन के कवर इसमें आया है है उनका फोटो है। अरे और तो 2008 हमने इसमें एक सिस्टम चालू किया कि जिन महिलाओं ने समाज के लिए कुछ काम किया है लिटरे वॉर्स स्पोर्ट्स हो सोशल वर्कर किसी भी फील्ड में कुछ भी किया है उस महिला का कुछ एज कुछ बैरियर नहीं है वो हो सकती है देर वो भी हो सकता है बारह चौदह साल का तो हमने उन... का स्टोरी को अंदर डाला है कवर तो किया इंटरव्यू अच्छा अच्छा एंड कवर पेज में उनका फोटो को डाला है कवर पेज में ऐसा कुछ महिला का फोटो डालना फूल डालना फल डालना सिमरी डालना के अल्लाह कि का <laughs> फोटो डालना डिजर्व करता है करती है उसका डाला जाए बहुत बढ़िया हिसाब ऐसी बहुत सारी महिलाओं का मैंने इंटरव्यू लिया है आज तक जी और मैं बहुत कुछ न का इंटरव्यू 2021 को मैंने लिया था इस कवर में, कवर पेज पेज में के लिए और इसमें से से इनमें भी इतने महिला बहुत रह गए हैं मुझे दुख की बात है कि मैं की जी, जी, जी, जी। बिल्कुल आप रेडियो के माध्यम से करते रहिए बैठे बैठे मुक्त उड़ीसा के लिए मैं मैं तो का जनरल सेक्रेटरी और नशा मुक्त समाज के लिए उड़ीसा में नशा मुक्त समाज के लिए हम काम करते हैं मेरा कहीं ना कहीं ये है की मैंने सोशल वर्क में मैंने देखा कि इतने महिलाएं मेरे पास आए रोते रहे कि उनका घर परिवार कुछ रहता नहीं सब बर्बाद हो जाता है लड़का घर का पिताजी हो या कुछ भी बुजुर्ग आदमी हो तो नशे में आते हैं हैं और बहुत डिस्टरबेंस करते हैं, कभी झगड़ा होता है तो ये क्या होता है ना इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत खराब डालता है तो हमने मैंने ऐसा सोचा कि मेरा कमेटी से बात की कि देखिए मैं हम तो कर, इतना तो घर घर जाकर कुछ किसी से बात नहीं कर पाएंगे हुँ. लेकिन हम अगर जो कच्चा मिट्टी होते है ना बच्चे लोग होते हैं हाई हाई से स्कूल में पढ़ते हैं क्लास नाइन टेन में अगर उनको सेंसिटाइज किया जाए तो फिर काम आगे बढ़ाए तो लोग लो हमारा ब्रांड मुक्त अभियान में बिल्कुल उस हिसाब से हमने कई स्कूलों में कॉलेजेस में कई कॉलेजों में हमने काम कर चुके हैं यहाँ आने से हाँ, पहले भी मैं कॉलेज में गयी थी तो प्लस टू प्लस थ्री का कॉलेज है ग्रेजुएशन का जी जी जी तो वहाँ भी कर चुके हैं चलो दुख ये है कि जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता कॉलेज में ज्यादा नहीं मिलता लेकिन स्कूल में बहुत ज्यादा मिलता है जी जी जी वो भी अपने अपना कहानियां बत बताते हैं जो कि इंस्पायरिंग होता है दूसरे बच्चों के लिए तो अगर एक भी बच्चा सुधर जाना ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है हम नशामुक गठन कर लेंगे ना तो जैसे ब्रह्मा कुमारी का भी मिशन है जी तो आ, हम जैसे अपने आ, मतलब अपने आप को जाने हुआ hmm. मैं क्या करती हूँ किस लिए करना चाहिए मुझे तो ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है ये जो मैसेज आप लोग देते हो कि हम आत्मा हैं हम एक शांत आत्मा है एक शांत समाज आ, सुखी समाज गठन करना करना चाहिए तो ये हम बच्चों के माध्यम से कर सकते हैं तो यही ममता जी काफी अच्छी बातें आपने बताया नशा मुक्ति के लिए भी काम करते हैं इसका अभियान चला रहे हैं बच्चों के लिए आप विशेष लेक्चर्स देते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सही हम लोग ये एक अभियान है बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है रह जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा कि अरे हाँ किसी ने मुझे समझाया था इस बात पर तो जिस दिन उनके अंदर ये जागरूकता आ जाएगा बस ज्योति वहीं से जलना शुरू हो जाएगा हाँ, आपने बीज डाला है तो वो प्रकाशित भी ज़रूर होगा बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल आपके इस नेक काम के लिए बहुत दुआएँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया शुक्रिया हम श्याम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 सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो